तो महाराज ये मंत्र है महाराज क्या मंत्र है अर्थात नेति ने ती जो कुछ साकार निराकार के रूप में तुम्हारे अनुभव का विषय हुआ है है ना नेति इति साकार न का इति निराकार न जो कार्य साकार निरा साकार से मतलब हमारा ये विश्व प्रपंच है वो है ना वो अष्टावक रूप में आया ना साकार मन रितम वि निराकार तो निश्चलम ए तत् न, न पुनर्भव संभव साकार माने संपूर्ण विश्व नेति ये नहीं निराकार माने कारण विश्व कल्पित विश्व का ये नहीं क तब कौन क दोनों के निषेध का जो साक्षी है बोले ये कहीं परिच्छिन्न न हो है? है? बोले अरे देश का साक्षी काल का साक्षी वस्तु का साक्षी परिच्छिन्न कैसे होगा ये तो स्वयं अपरिचिन्न है बोले तब इसी सिद्ध वस्तु का बोधक है तत्त्वमसी मसीह ये जो सिद्ध अपरिचिन्नता है आत्मा की स्वयं प्रकाश सिद्ध जो अपरिचिन्नता है उसका बोधक है तत्त्वमसी अब आगे की बात आपको कल सुना पशंत्मया था ख्यामग्रा्य भावन ये पुनाज प्रकाशते सो हि मयया जन्म युज्य से असो मयया जन्म तत्व नैव युज्यते बध्या पुत्रो न सत्वेनो मयया वापि जायते ओ शांति शे वेदांतों में ऐसी प्रसिद्धि है जहां जहां अन्यथा ग्रहण होता है अन्यथा ग्रहण माने चीज हो एक और उसको हम समझें दूसरी उसको अन्यथा ग्रहण बोलते हैं जैसे रस्सी को सांप समझना ये अन्यथा ग्रहण है आकाश को नीला समझना ये अन्यथा ग्रहण है अपने को देह समझना ये अन्यथा ग्रहण है जो चीज जो है जैसी है उसके विपरीत उसको जानना उसके विपरीत उसको मानना जिसका नाम अन्यथा ग्रहण है तो जहां जहां अन्यथा ग्रहण होता है वहां वहां अन्यथा गृहित जो वस्तु है नेति नेति के द्वारा उसका निषेध कर देने पर स्वतः सिद्ध जो वस्तु है वो स्वयं रह जाती है ये सर्प नहीं है दंड नहीं है धारा नहीं है ये भू छिद्र नहीं है नेति नेति के द्वारा निषेध कर दिया और रज्जु शेष रह गई बोले तो नहीं भाई केवल निषेध करने से काम नहीं चलेगा अन्यथा ग्रहण का निषेध करने पर भी अग्रहण रह सकता है रज्जू को ठीक समझा की नहीं अधिष्ठान याथात्म के ज्ञान के बिना अधिष्ठान के स्वरूप के ज्ञान के बिना सर्प दंड धारा भूछिद्र आदि का निषेध कर देने पर भी रज्जू विषयक अज्ञान की निवृत्ति हुई नहीं और जब तक रज्जु विषय ज्ञान नहीं होगा तब तक रज्जु विषयक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी और अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तो फिर अन्यथा ग्रहण हो जाएगा इसलिए अज्ञान की निवृत्ति अपेक्षित है वेदांती लोग जो हैं, वो प्रौढ़ोक्ति से कहते हैं कि अस्तु रज्जु विषय अयम नियम है ना ठीक है रस्सी के बारे में ये नियम होवे कि एक तो रस्सी से अतिरिक्त जो मालूम पड़ रहा है उसका निषेध और दूसरे रज्जू का ज्ञान दो चीज चाहिए रज्जू के लिए परंतु आत्मा के विषय में दो चीज नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए आत्म न स्वयं प्रकाशत्वात् रज्जू स्वयं प्रकाश वस्तु नहीं है वो तो पर वस्तु है आ, असल में रज्जू अधिष्ठान नहीं है रज्जू पहित चैतन्य अधिष्ठान है इसलिए वहां रज्जू का जो है वो विशेष ज्ञान होने पर अज्ञान की रज्जू के अज्ञान की निवृत्ति होगी और अन्यथा ग्रहण की निवृत्ति होगी लेकिन ये जो आत्मदेव हैं, ये तो महाराज जहां अन्यथा ग्रहण की निवृत्ति हुई है? वहाँ ये स्वयं प्रकाश ही है ये तो है ही है ज्यो कहते देश कल्पना काल कल्पना वस्तु कल्पना सजातीय कल्पना विजातीय कल्पना स्वगत कल्पना इन सब कल्पनाओं का जो अधिष्ठान है साक्षी है स्वयं प्रकाश है तत्सिध किम अपेक्षित है उसके लिए तो केवल अन्यथा ग्रहण का निषेध करने के लिए नेति नेति ही अपेक्षित है इसीलिए अद्वैत वेदांती केवल अद्वैत वेदांती निषेध पक्ष को बड़ा प्रबल मानते हैं तो बृहदारण्य उपनिषद में द्वे भाव ब्राह्मणों रूपे मूर्त चात ब्रह्म के दो रूप है एक मूर्त और एक मुहूर्त मूर्तमाने मूर्छित हो जिसमें होश अपना होश जिसमें न दिखे जिसके बारे में ये ख्याल हो कि इसको कुछ ज्ञात नहीं होता मूर्छ इति ये मूर्तम और अमूर्त का मूर्ता था बोले तो ये ब्रह्म के दोनों रूप हैं केवल मूर्ति ही भगवान का ब्रह्म का रूप नहीं है अमूर्त भी भगवान का ब्रह्म का रूप है जो केवल मूर्ति विशेष में ही भगवान को मानेंगे पर ब्रह्म परमात्मा को मानेंगे वो सब जगह सब समय में है ना सर्वात्मा के रूप में परमात्मा को कैसे जानेंगे और जो केवल निराकार रूप में अमूर्त रूप में ही परमात्मा को जानेंगे हैं। उनका तो व्यवहार परमात्मा से शून्य हो जाएगा क्योंकि वो सर्वोपादान नहीं है उपादान कारणता भी तो परमात्मा में होनी चाहिए तो बोले इस तरह से मूर्त और अमूर्त दोनों रूप हैं और जिस जिसमें हैं मूर्त और अमूर्त दोनों जिससे मालूम पड़ते हैं मूर्त अमूर्त दोनों हैं वो अपना आत्मा ब्रह्म है तो अर्थात आदेश नेति नेति मूर्तम न मूर्तमिति न अमूर्तमिति न इसी से ये आदेश है उपनिषद में जिसको तुम मूर्ति वाला कहते हो वो ब्रह्म नहीं है और जिसको मूर्ति का अभाव कहते हैं वो वो भी ब्रह्म नहीं है मूर्त मूर्ता मूर्ताभावोपलक्षित मूर्त मूर्ताभाव साक्षी मूर्त मूर्ताभावातीत मूर्त मूर्ता भावाधिष्ठान स्वयं प्रकाश अद्वितीय जो वस्तु है अपना आत्मा देश काल वस्तु सजातीय विजातीय स्वागत भेद विवर्जित देशकाल वस्तु प्रकाशक स्वयं प्रकाश सजातीय विजातीय स्वागत भेद प्रकाशक स्वयं प्रकाश ऐसी जो वस्तु है नारायण नेति नेति के द्वारा मूर्त और अमूर्त का निषेध करके क्योंकि मूर्त अमूर्त सापेक्ष होते हैं बोला अच्छा मूर्त की उत्पत्ति मूर्त से हुई कि अमूर्त से बोले मूर्त से मूर्त की उत्पत्ति हुई तो क्या हुआ स्वयं का स्व जन्म हुआ और अमूर्त से मूर्त की उत्पत्ति हो ही कैसे सकती है हैं इसलिए मूर्त और अमूर्त दोनों अधिष्ठान के अज्ञान से कल्पित हैं असल में अधिष्ठान से अतिरिक्त न मूर्त है न अमूर्त इसीलिए निषेध जो है ना था नीति बोले भाई ये नेति नीति दो बार क्यों तो है एक नेति मूर्त का निषेध करने के लिए है और एक नेति अमूर्त का निषेध करने के लिए है एक साकार का निषेध निषेध करने के लिए है एक निराकार का निषेध करने, करने के लिए है क्योंकि निराकार से विशेष साकार है और साकार से विशेष निराकार है दोनों विशेष रूप हैं। सर्व विशेष का निषेध करने के लिए अशेष विशेष विशेष निषेधावधित्व का यहाँ परमात्मा का प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न ब्रह्म का निरूपण है और तो बोले अच्छा आप तो हो गया ब्रह्म का निरूपण बोले बाबा ऐसा है कि एक बार के निषेध से ये बात ग्रहण नहीं होती है सूक्ष्मदर्शी है तत्व श्रवण मात्र न शुद्ध बुद्धि निराकुला जिसकी बुद्धि शुद्ध है शुद्ध ग्राहिणी है बुद्धि शुद्ध है माने शुद्धक ग्राहिणी है बुद्धि शुद्ध शुद्ध नहीं होती हो विषय की शुद्धि और अशुद्धि का बुद्धि पर आरोप हो जाता है जैसे शीशा हो ना शीशा का उसमें भगवान की मूर्ति दिखे निर्गुण महात्मा की मूर्ति दिखे दिखे बोले सात्विक है उसमें विषय भोगी की मूर्ति दिखे वोले है ना बोले राजक है क्या उसमें निद्रालू आलसी प्रमादी की मूर्ति दिख दिखे है ना बोले मलिन है बोले शीशा बदलू राम के तीन बेटे फटिकचंद रंगीलाल और गुरभु बोला ये बदलू राम माने संसार हो बदलता रहता है ना इसलिए बदलू है बदलू के तीन बेटे कौन फटिकचंद माने सत्वगुणी और रंगी हाँ। रंगी माने नजोर हाँ। और गुरह गुरुह माने मलिन तमो ये बदलू ये बदलू के तीन बेटे हाँ। बदलू कौन बदलू नाम का न कभी हुआ न है न होगा है ना? वो कौन कहो तो एक रक्षी हाँ। स्वस्वरूप तो शुद्ध बुद्धि शुद्ध बुद्धि का अर्थ ही है देखो ये शास्त्र में इसका निरूपण है ये जो मनुष्य भोजन करता है ना भोजन तो दो तरह की मशीन देखने में आते हैं। भोजन को पचाने के बाद जंत्र जो है ना भोजन को पचाता है तो पचा के क्या करता है कि एक भोजन मलपा की होता है और एक भोजन प्रसाद पाकी होता है तो मलपा की भोजन कौन है कि उस भोजन से मन बना उस भोजन से बुद्धि बनी और बस दुनिया में दोष ही दोष दिखे गंदगी गंदगी दिखे है ना? तो भोजन किया बढ़िया परंतु पेट में पक करके वो ऐसा मल बन गया मल है ना? मलिन हो गया तो सब में गंदगी गंदगी दिखती है और एक भोजन होता है प्रसाद पाकी। भोजन किया मन प्रसन्न हुआ निर्मल हुआ जहां देखो वहां गुण ही गुण देखता है तो बुद्धि जो है वो तो केवल प्रकाशक है जैसे सूर्य की रोशनी ऐसे सविता देवता है ना धियो जो न प्रचोदया बुद्धि जो है वो केवल वस्तु का ज्ञान देती है है ना? उसको मलिन बनाना बुद्धि का काम नहीं है उसको शुद्ध बनाना वस्तु बुद्धि का काम नहीं है वो तो वस्तु को दिखाती है तो शुद्ध ग्राहिणी जो बुद्धि है जिसकी नजर शुद्ध शुद्ध पर जाए वो बुद्धि शुद्ध है ना और जिसकी बुद्धि मलिन मलिन पर जाए उसकी बुद्धि अशुद्ध तो तत्व ग्राहिणी शुद्ध ग्राहिणी जो बुद्धि होती है नारायण जिसको अच्छा ही अच्छा देखे वाह वाह वाह वाह, वाह। तो मर गए कि चलो आसक्ति का एक स्थान कम हुआ कब तो पैदा हुआ एक फूल खिल गया मरना माने मेल छूट जाना शरीर बाल एक टूट के बाल गिर लिए तो शुद्ध ग्राहिणी बुद्धि जिसकी होती है श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धिर्राकुल अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं श्रवण मात्र से ही शुद्ध बुद्धि पुरुष की सारी आकुलता व्याकुलता मिट जाती है और आजीव मी जिज्ञासु परस्त विमुजती और बुद्धि यदि गलती गलती पकड़ने लगे गलत गलत माने ये गिनती कर ली कि बम्बई शहर में कितने कोढ़ी हैं तो इस बुद्धि को क्या कहेंगे है न गलत कुठा गलत बुद्धि बोलेंगे गलत गलित कुष्ठ को गलित कुष्ठ को वो देख रही है कितने व्यभिचारी हैं, कितने जुआरी हैं, कितने चोर हैं? है ये सब ढूंढना सरकार का काम है बाबा जिज्ञासु का काम नहीं है है ना? ये सब काम जिज्ञासु का नहीं है जिज्ञासु तो ईश्वर विषय जिज्ञासु है तो आजीवन अपनी जिज्ञासु परस्तत्र विमुजती और जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है अशुद्ध है अशुद्ध विषया है नारायण जीवन भर सुनता रहे उसको मोह ही मोह होता है शंका ही शंका होती है तब का बोले उसको बार बार श्रवण करना चाहिए सुनते सुनते सुनते श्रवण जन्य पुण्य से ही उसकी बुद्धि शुद्ध होकर के उसको अन्य अन्य कर्तव्य नहीं है उसका बोला बोले फिर क्या करना चाहिए उसको कर जाके एकांत में यज्ञ करना चाहिए तब बुद्धि शुद्ध होगी तो यज्ञ तो हिंसा प्रधान है नारायण ना वेदांत वेदांत विषय का जहां निरूपण हो ना वहां ऐसा जहां धर्म का निरूपण हो वहां दूसरी बात है यज्ञ हिंसा प्रधान है क्योंकि तो उसमें लकड़ी जलाते हैं तो कीड़े भरते हैं आ, वो हिंसा की दूसरी बात नहीं कहते हैं तो हिंसा विषय है श्रम है बुद्धि अशुद्ध हो जाती है बोले आओ ध्यान करें बोले ध्यान में जब वृत्ति एकाग्र हो जाएगी समाधिष्ट हो जाएगी है ना तो ब्रह्माकार वृत्ति होना दूसरी चीज है और एकाग्र एक और निरुद्ध वृत्ति होना दूसरी चीज है एकाग्र और निरुद्ध वृत्ति से ब्रह्म दर्शन नहीं होता ब्रह्माकार वृत्ति से ब्रह्म दर्शन होता है असल में ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्मदर्शन है तो इसमें जोग की उपासना की धर्म की जरूरत नहीं है श्रवण करो श्रवण करो श्रवण जन्य पुण्य से अंतकरण शुद्ध होगा श्रवण जन्य एकाग्रता से ब्रह्म ग्रहण होगा श्रवण जन्य हाँ। श्रवण जन्य स्थिति जो है वो ब्राह्मी स्थिति के रूप में परिणत हो जाएगी श्रोतव्यो मंतव्यो निध्या तो आओ बारम्बार बारम्बार श्रवण करें भले अत्यत्यंत सर्वरूप रहित तो। प्रत्यस्तमित सर्व विशेष सुसूक्ष्म एक बार के उपदेश के ग्रहण नहीं हुआ बोले आओ दोबारा उपदेश करें तो दूसरे अध्याय में मूर्त और अमूर्त का निषेध करके नेति नेति करके मूर्त और अमूर्त का निषेध किया और निषेध शेष जो है निषेध शेषो जयताद अशेषाह भागवत का श्लोक है निषेध शेषो जयताद अशेषाह निषेध कर देने पर जो शिष्ट रह जाता है ना वो कौन है बोले वो है है तो शेष निषेध के बाद शेष रहा परंतु है वो अशेष अशेष माने सब उसमें शेष नाग भी नहीं है बोला उसमें शेष नाग नहीं है उसमें प्रधान नहीं है उसमें प्रकृति नहीं है उसमें माया नहीं है, है ना उसमें जगत का किंचित शेष भी अवशिष्ट नहीं है शिष्टा अनुशिष्ट तब तीसरे अध्याय में फिर से उपक्रम किया तीसरे अध्याय में ब्रदारायण शब्द थे दूसरे अध्याय में मूर्तमूर्त और तीसरे अध्याय में ये प्रश्न उठाया कि ये पृथ्वी किसमें ओतप्रोत है ओतप्रोत शब्द का आप जानते होंगे है ना ताना बाना जैसे कपड़ा होता है ना तो कपड़े में ताना किसका बाना किसका बोले सूत का तब कपड़ा किसमें ओतअप्रोत है बोले सूत में आ, कपड़े में सूत और सूत में कपड़ा न रहा सूत के अतिरिक्त कपड़ा और कुछ नहीं है ना तो आप प्रश्न उठाया कि पृथ्वी किसमें ओतअप्रोत है बोले जल में क्यों पृथ्वी कण कण होती है ना तो कई अणुओं को एक में सटाए रखने वाली जो शक्ति है ना? जिस आकर्षण बल से है ना कई अणु जो हैं वो पिंडीभूत होकर के कण के रूप में रहते हैं स्नेह है उसमें बोला गीलापन न हो तो कोई कण कैसे रहेगा उसी को गीलापन कहते हैं दो चीज को एक में सटा कर रखने की जो शक्ति है ना उसको क्या बोलते हैं स्नेह है। चिकनाई तेल, ही, पानी जल में ओतअप्रोत है तो जल किस में है में। ओतअप्रोत है माने पृथ्वी जो है वो जल से पैदा हुई है जल में रह रही है जल में डूब जाएगी इसलिए जल से अतिरिक्त पृथ्वी नहीं है और जल उष्णता से पैदा हुआ है उष्णता में रह रहा है उष्णता में डूब जाएगा इसलिए अग्नि से पृथक जल नहीं है और अग्नि बोले वायु में ओतप्रोत है अग्नि किसमें ओतप्रोत है वायु से अग्नि पैदा हुआ वायु में रह रहा है वायु में लीन हो जाएगा इसलिए वायु से अग्नि अलग नहीं है क्या वायु किसमें ओतप्रोत है आकाश में आकाश में ही वायु चलती है पैदा होती है आकाश में चलती रहती है आकाश में विलीन हो जाती है आकाश से अलग वायु नहीं है फिर बोले कस्मिन मुखलु भगवान आकाश आकाश ओतच्च प्रोत ले आकाश किसमें ओत प्रोत है और ये क्रम चला हो है ना ये सब नाम रूप है बोला ये सब नाम रूप है तो बोले भावा इस विस्तार को कहां तक बढ़ाए ये आत्मा में सब उतप्रोत है आत्मा की सत्ता से सबकी सत्ता आत्मा में सबकी उत्पत्ति आत्मा में सबकी स्थिति आत्मा में सबका प्रलय आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं केवल कार्य कारण भाव का प्रतिपादन किया उसके बाद क्या बोले तो बाबा ये आत्मा कैसा है तो सर्वांतर ब्रह्म है यही सर्वांतर ब्रह्म है अच्छा यही सर्वांतर ब्रह्म है कहाँ कैसा है ये का स्थूलम अनाणु आ रस्व दीर्घम ये स्थूल है ना अणु है ना ह्रस्व है ना दीर्घ है इसके बाद बोले क्या कि सौ ये सौ नेति नेति आत्मा तीसरे अध्याय में प्रतिपादन के ये सब कुछ नहीं न पृथ्वी न जल न अग्नि न वायु न आकाश है न कार्य न कारण न ओत न प्रोत है ना? ये तो समझाने के लिए केवल उपाय का निर्देश किया तुम्हारी जो आत्म वस्तु है वो तो सबसे निराली सब का प्रतिपादन करके सब का निषेध कर दिया माने जो बात पहले उपायत्व न जिसका प्रतिपादन किया और फिर देवता का नियंता रूप से वर्णन किया पृथ्वी में पृथ्वी देवता जल में जल देवता अग्नि में अग्नि देवता वायु में वायु देवता आकाश में आकाश देवता ये सब कौन है का भूत नियंत। भूत जो है वो नियम्य है और देवता नियामक है और परमात्मा के स्वरूप में नेति नेति माने न भूत न देवता न ओत न प्रोत दोनों का निषेध करने के लिए बृहदारण्य उपनिषद ने में नेति नेति सौ ये सो नेति ने आत्मा नेति आत्मा फिर महाराज चौथे अध्याय में ये नेति नेति जो वाक्य है ना नेति नेति और वो दूसरे अध्याय में तीसरे अध्याय में चौथे अध्याय में बृहदारण्य उपनिषद के सब में इसका विवेक है तो यहाँ सऐस नेति ने व्याख्यातम निहनुते जता इस श्लोक में मानो संपूर्ण बृहदारण्य उपनिषद का सार ही खींच के गौड़ जी महाराज ने रख दिया है अब तीसरा प्रसंग आया जनक जाग्ञ बल के, के संवाद में बोले विश्व तेजस प्राग परमात्मा को साक्षात लिखना पड़ेगा दो ही प्रमाण है वो व्यवहार में प्रमाण है प्रत्यक्ष और धर्म और ब्रह्म में प्रमाण है शब्द आप है ना प्रमाणों की गिनती के बारे में कोई भ्रम मत करना बोला हमको उसका विचार है बोला चार बाग लोग केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं बौद्ध लोग प्रत्यक्ष अनुमान है ना दो प्रमाण मानते हैं जैन लोग प्रत्यक्ष अनुमान और आगम तीन प्रमाण मानते हैं नैयायिक लोग प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द चार प्रमाण मानते हैं इन्हीं में सांख्य वैशेषिक जोग दर्शन सबका समावेश है प्रभाकर गुरु पांच प्रमाण मानते हैं अर्थापत्ति भी मानते हैं कुमारिल भट्ट छ प्रमाण मानते हैं अनुपलब्धि भी मानते हैं वेदांति लोग जो हैं वो व्यवहार में कुमारिल भट्ट का मत स्वीकार करते हैं व्यवहार ए नया ऐतिहासिक लोग एक ऐतिह्य नाम का छठा प्रमाण मानते हैं पौराणिक लोग संभव नाम का एक सातवां प्रमाण मानते हैं नाटक लोग जो है नाट्यकार अभिनय नाम का एक चेष्टा नाम का प्रमाण मानते हैं तो प्रमाण का विवेक बहुत ज्यादा है लेकिन हमको प्रमाण का विवेक नहीं करना है प्रत्यक्ष के भेद हैं सब हला अनुमान भी प्रत्यक्ष मूलक प्रत्यक्ष फलक है उपमान भी प्रत्यक्ष मूलक प्रत्यक्ष फलक है अर्थापत्ति और अनुपलब्धि भी प्रत्यक्ष मूलक और प्रत्यक्ष फलक है ऐतिह्य संभव और चेष्टा भी प्रत्यक्ष मूलक और प्रत्यक्ष फलक है और जो हमारे मन और इंद्रिय और बुद्धि आदि के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं अनुभव में आता वो अपना आत्मा नहीं? वो कर्ता भोक्ता लोकांतरगामी है ये भी शास्त्र से सिद्ध है और वो अकर्ता अभोक्ता असंसारी अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म है ये भी शास्त्र से सिद्ध है तो रिजु बुद्धि विषयक जो शास्त्र है ना वो परलोक गामी आत्मा का निरूपण करने वाला है सीधे साधे लोगों के लिए और बुद्धिमान पुरुषों के लिए शुद्ध बुद्धि के लिए शुद्ध बुद्धि के लिए असंसारी अपरिच्छिन्न आत्मा का निरूपण होता है तो देखो जागृत अवस्था है मांडू के उपनिषद में ही तो इसका बड़ा भारी प्रसंग आया है ना पहले जागृत अवस्था सप्तांग एकोन विंशति मुख स्थूल भोग इसमें कौन है इसमें जो चैतन्य है उसका नाम विश्व आप जागृत अवस्था का मतलब अपना जागना मत समझना है ना ये तो सात अंग हैं इसके पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है ना सूरज ये सब ड्यूलोक ये आठ जो है ये सात जो हैं सूरज और द्यूलोक और पंचभूत ये सात अंग है एकोन विंशति मुख हैं ये जो विराट है ये हमारा जागृत अवस्थाभिमानी जो ये विश्व शरीर में परिच्छिन्न मालूम पड़ता है ना उससे जुदा नहीं है एक है ये हमारा तेजस आत्मा जो है समस्ती गर्भ से और ये जो कारण आत्मा प्राग्ञ है सु ईश्वर से एक है कई इस तरह विश्व तेजस प्राज्ञ का वर्णन करके जनक जाग्ञ बल के संवाद में फिर क्या कहा श्रुति कहती है विश्वादिकम सर्व निते सौ सौ ने त्यात्मा न विश्व है न तेजस है न प्राज्ञ है न जागृत है न स्वप्न है न सुचुक्ति है न सप्तांग है न एक विंशति मुख है न स्थल भूख है न विविध तो भूख है न आनंद भूख है तब क्या है सब बोल दो सबको बोला ये न मैं न मेरा टै बोलना तो जानते ना हाँ। एक सेठ के ऊपर ज्यादा ऋण हो तो कर गया कर्ज हो गया बड़ा दुखी किसी वकील के पास गया वकील ने कहा भाई तुम तो बिल्कुल कानून के पंजे में फंस गए यार है ना, ना अब छूटने का उपाय यही है कि तुम पागल हो जाओ है ना पागल हो गया तो बोले बोलेते तुम्हारा नाम अदालत में पूछा गया नाम बोले ते बाप का नाम कहते हैं क्या गांव का नाम कहते हैं ना कर्जा लिया तो जांच हुई तब भी वो खराब उतरा बाबा बानिए का बेटा है ना हा पागल खाने में भी डॉक्टर से भी ते के सिवाय और कुछ नहीं बोला और कुछ नहीं किया पागल है छोड़ दो तीन लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं आज, आज पढ़ा आज ही बोला अहमदाबाद में एक सज्जन ने श्राद्ध में भोज किया हो तो सैकड़ों आदमियों को खिलाने के लिए उन्होंने हलवा बनाया है? अब पुलिस ने आके पकड़ लिया कि ये नियंत्रण कानून के विपरीत है पकड़ लिया तो गए अदालत में अदालत में गए तो उन्होंने कहा कि हां साहब हमारे श्राद्ध का मान लिया कब हमने हलवा बनवाया था इतना जितना पकड़ा गया सब हमारा ही बनवाया हुआ है वकील ने कहा कि साहब ये ठीक है हमारे घर में हलवा बना श्राद्ध था हमारे घर में है ना लेकिन हमने मनुष्यों को भोजन कराने के लिए नहीं बनाया था एना? हमारे कुल में ये रिवाज है हमेशा से कि जब पितृभोज हो श्राद्ध होवे तो कुत्तों को खिलाया जाए इसलिए हमने ये कुत्तों को खिलाने के लिए हलवा बनाया था ये वकील ने बात की ना है नारायण ये जो कानून है वो तो मनुष्यों को खिलाने के लिए मना करता है कुत्तों तो को खिलाने के लिए मना ही नहीं करता आज पढ़ा है वो आज है ना? और और जिसके जिस अदालत में मुकदमा था ना, उसने छोड़ दिया बोला छोड़ दिया है ना? तो और ये समाचार कोई जैसे झूठे समाचार छपते हैं ना वैसे नहीं छपा है इस पर संपादकीय टिप्पणी छपी हुई है बोला देखो कानून की करामात नकील तो लोग तो बहुत मजेदार होते हैं बाबा है ना अब वो छूट गया वाणिया तो वकील ने कहा हमारी फीस जो तय हुई थी सो तो बोला बोलाते वकील साहब तुम्हारा चक्कर में पड़ गए तो बोली बाबा मैंने ही बताया मैं तेरा गुरु है अब ये गुरु शास्त्र का तो तिरस्कार नहीं करना चाहिए ना तो बोले बाबा जब बोध हो गया कि मैं ब्रह्म हूं तो सब सफल हो गए गुरु का काम पूरा हो गया शास्त्र का काम पूरा हो गया है ना न तो सर्वनिषेध वाला ये नहीं सोचना कि ये ये वेदांत में लिहाज करके नहीं बोला जाता हो है ना वो तो जिज्ञासु की कृतज्ञता है है ना कि ब्रह्म बोध होने के बाद भी शास्त्र का आदर करे गुरु का आदर करे ये तो उसकी भलमन है है ना अगर भलमन नहीं होए तो उसको जो शास्त्र का प्रयोजन था सो पूरा जो गुरु का प्रयोजन था सो पूरा विष्ट बोलेते हैं कैजस कहते हैं क्राग हैं क जागृत स्वप्न सुषुप्ति कहते हैं है नहा ना जीवत्व ही संसारित्व ही कर्तृत्व ही भोक्तृत्व ही परिच्छिव ही जहाँ बाधित हो गया है वहाँ अपरिच्छिन्न वस्तु के लिए शास्त्र तो मनुष्य के लिए होता है ना? शास्त्र तो मनुष्य विषयक है गुरु तो शिष्य विषयक है अपने चेले के लिए गुरु होते हैं ये जितने जगत गुरु होते हैं है ना? हमसे एक ने एक बार प्रश्न किया कि महाराज ये लोग अपने नाम के साथ जगत गुरु जगत गुरु जुड़े फिर है है ना ये किस जगत के गुरु हैं है ना? तो मैंने कहा भाई इसमें परिष्कार जोड़ लो जैसे आ, एक लोग जोड़ते हैं जगत गुरु, के जगत गुरु, है ना? अपने चेलों की दुनिया के जगत गुरु हैं तो संसार में जितनी गति आगती है घर में क्यों लौट के आते हैं एक जगह से जाते हैं एक जगह और फिर वहां से लौट के आते हैं ये जाना आना संसार में क्यों होता है संसार में मतलब काम के लिए वासना के लिए बोले इसी प्रकार जीव भी बासना के कारण जीने के समय मरने के समय भटकता है कभी कीड़ा होता है और कभी ब्रह्मलोक में जाता है ये जीव की गति आगति जो है अब, अब वहां बताया कि इस गति आगति से छुट्टी किसकी किसकी होती है बोले आत्मकाम से जब अपने आत्मा के साक्षात्कार की कामना होती है जाना आना बंद हो जाएगा हो है ना हमको दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए जाने आने का काम बंद हुआ सर्वईषणा का परित्याग हुआ है ना और पुत्रईषणा शणा लोकईषणा का परित्याग हुआ पुत्र नहीं चाहिए माने स्त्री का परित्याग हुआ काम का परित्याग हुआ वित्तना का परित्याग माने लोक का परित्याग और लोकईषणा का परित्याग माने कीर्ति आदि का परित्याग बोला नहीं लोकैषणा के परित्याग में ये जो सकाम धर्मानुष्ठान है ना वो भी शामिल है क्योंकि लोकसणा में इोकैषणा और परलोकना दोनों शामिल है तो इनका जब त्याग होता है न कामना के परित्याग से अंतकरण शुद्ध होता है तब अपना जो उज्जवल निर्मल आत्मा है श्रुति कहती है तुम काम ही नहीं हो अथात आदेशो नेति नेति जो कीड़ा बना सो तुम नहीं हो जो देवता बना सो तुम नहीं हो जो मनुष्य दैत्य बना सो तुम नहीं हो जो ब्रह्मा बना सो तुम नहीं हो जो जाता आता रहा ना अरे अंतकरण जाता आता रहा और तुम उसके जाने आने को अपना जाना आना मानते रहे नेति नेति तुम अंतकरण नहीं हो तुम सूक्ष्म शरीर नहीं हो तो नेति नीति करके वहां भी निषेध किया फिर मैत्रेय ब्राह्मण में फिर ये प्रसंग आ गया मित्री ब्राह्मण में दुन्दु आदि का दृष्टांत दिया दुन्दु आदि का दृष्टांत दे करके बताया कि एक सामान्य होता है एक विशेष होता है एक कार्य कारण होता एक कार्य होता है एक कारण होता है फिर वहां कहा स ए स नेति नेति आत्मा है ना? आत्मा न कार्य है न कारण है माने मूर्त अमूर्त का मूर्त अमूर्त का निषेध पृथ्वी आदि में ओत प्रोत का निषेध विश्व तेजस प्राज्ञ का निषेध गमन का निषेध, और सामान्य विशेष भाव का निषेध इस प्रकार नेति नेति के द्वारा सब का निषेध करके और शैली की अपनाई व्याख्यातम निन्नुत जता पहले खुद ही तो करते हैं व्याख्या कि तुम ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो अब महाराज जड़ होए ना जिज्ञासु जदि जड़ होए। एक दिन बताया कि भई तुम ये देह नहीं हो हैं? तुम तो वो जीव हो जो आता जाता है तो अभिप्राय इतना ही हुआ कि तुम देह से न्यारे हो अब दूसरे दिन उसको बताया कि तुम ब्रह्म हो जो आता जाता नहीं है उसने कहा महाराज आप भी एक दिन तो कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम जीव हो जो आता जाता है और एक दिन कहते हो कि तुम ब्रह्म हो जो आता जाता नहीं है है ना? ऐसे परस्पर विरुद्ध भाषण क्यों करते हो व्याख्यातम स्वे नहीं वो व्याख्यातम स्वयं नि अपने ही आप को तो व्याख्या करी कि तुम देह नहीं हो फूल देहोपाधिक नहीं हो सूक्ष्म दे पाधिक हो पादिको, और जाते आते हो और आज कहते हो कि जाते आते नहीं हो ये जाने आने की समस्या भी थोड़ी कठिन हो गई है पौराणिक संस्कार उसी में ज्यादा होने से दार्शनिक संस्कार की मूलता और पौराणिक संस्कार की विशेषता इस बात पर गौर करोगे तब मालूम पड़ेगा देखो एक वेदांतियों में अवच्छेद बात करता है तो उसमें ये मानते हैं कि अंत करणावच्छिन्न आत्मा जैसे घटावच्छिन्न आकाश ऐसे अंत करनाव छिन्न आत्मा तो जैसे घट के गमना गमन में आकाश का गमना गमन नहीं है घड़ा कहीं जाए कहीं आवे आकाश तो न कहीं जाता न आता इसी प्रकार अंतकरणावच्छिन्न आत्मा जो है वो न कहीं जाता न आता तब कौन आता जाता है बोले अंतकरण आता जाता है अब प्रश्न ये हुआ कि जैसे स्थूल देह एक जगह से दूसरी जगह अपने घर से चल के भारतीय विद्या भवन में आएगा और भारतीय विद्या भवन से चल के अपने घर जाएगा तो ये तो स्थल शरीर का चलना हुआ ना क्या अंतकरण का चलना भी ऐसा ही होता है कि वो एक देश से उठ के दूसरे देश में जाए क्या हमारा मन जब दिल्ली जाता है तो यहां से उठ के दिल्ली जाता है कि यही दिल्ली की कल्पना कर लेता है जब हम अमेरिका लंदन जाते हैं की कल्पना करते हैं नारायण है। हमारा मन कहा गया वो लंदन गया अमेरिका गया तो मन गया कि मन ने उसकी कल्पना की तो असल में ये अवच्छेद बाद में जो पुनर्जन्म का स्वरूप है नरक का स्वरूप है स्वर्ग का स्वरूप है ब्रह्मलोक का स्वरूप है वैकुंठ गोलोक का क्या स्वरूप है वो क्या है है ना? बोले अवच्छिन्न जो चैतन्य आत्मा है वो तो कहीं आता जाता नहीं और अवच्छेदक जो अंतकरण है नारायण है ना वो भी स्थूल भूत का बना तो है नहीं वो तो भूत सूक्ष्म है देखो स्थूल भूत में जो आकाश है उसी का गमनागमन नहीं होता वो तो स्थूल भूत है है ना और अपीकृत पंच महाभूत के सात्विक अंश से बना हुआ अंतक अंतकरण उसमें भूत के समान गमनागमन कैसे होगा तो अंतकरण की तत्कारता की प्राप्ति ही तत्त तत लोक तत्त तत जन्म की प्राप्ति है ये अवच्छे बात करते इसलिए बताया कि आपको पौराणिक संस्कार अधिक होने के कारण दार्शनिक संस्कार का ग्रहण नहीं होता है न तो जिस देश में आत्मा है आत्मा उसी देश में और अंतकरण में जो स्वर्ग का नरक का पाप करने से नरक का पुण्य करने से स्वर्ग का सम होने से मनुष्य होने का जो संस्कार है, है ना संस्कार अनुसार अंतकरण तत्कार हो जाता है और उससे तादात्म्यपन्न में आपन, मैं अपने गमना गमन की कल्पना करता है ये अवच्छेद बात की बात दृष्टि सृष्टि बात तो इससे भी निराला है, है न आभासवाद की बात छोड़ देते हैं क्योंकि वो दूसरे अभिप्राय से है वहां भी आभास का गमनागमन मानते हैं कूटस्थ का नहीं आभास पंचदशी में विचार सागर में आभास का गमनागमन मानते हैं प्रतिबिंब का गमनागमन मानते हैं बिंब का नहीं कूटस्थ का नहीं दृष्टि सृष्टि बाद में तो देश काल वस्तु दृष्टि से न्यारे आ ही नहीं और अजातवाद का ये ग्रंथ नारा तो बोले ये जो गमन आगमन मालूम पड़ता है ना व्याख्यातम हमने व्याख्या की मूर्त और अमूर्त की हमने व्याख्या की पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की है ना हमने व्याख्या की विश्व तेजस प्राज्ञ की हमने व्याख्या की दुंदुभी आदि सामान्य विशेष की परंतु व्याख्यातम निहनुते अंत में उसी का अपलाप कर देते हैं अपवाद कर देते हैं का उसी का निषेध कर देते हैं सो नेति नेति आत्मा आत्मा कौन है क्या नेति जो वर्णन किया ना, ना वो नहीं उससे न्यारा उससे न्यारा सऐश ने व्याख्यातमु तेज अरे बाबा अपनी कही हुई बात काटते हो कभी कभी ऐसा सर करता है एक, एक पंडित अखिलानंद जी कवि आप लोगों ने कभी बम्बई में देखा होगा जब यज्ञ करतात्री जी के यज्ञ वज्ञ होते थे ना तो वो आते थे, थे बड़े बड़े पुराने अब नहीं तो, तो मर गए मरे भी कई बरस हो गए तो पहले थे आर्य समाजी और बाद में हो गए सनातन धर्म तो आर्ज समाजी जब थे तब तो उन्होंने दयानंद दिग्विजय नाम का ग्रंथ संस्कृत में लिखा था और जब सनातन धर्मी हो गए तो सनातन धर्म विजय नाम का ग्रंथ लिखा और बड़े बड़े ग्रंथ लिखे सनातन धर्म के संबंध में तो जब कभी आर्थ्य समाधियों से शास्त्रार्थ होता था तो वो उन्हीं का लिखा उनके सामने रख देते थे कि देखो पहले तुमने ये लिखा है और अब ये कहते हो तो वो कहते थे कि देखो बेटा है ना हमने जो कहा है उसको तो हमने काट दिया है है ना? हमारी <laughs> पहली बात गलत और पिछली बात सच्ची अब तुमको जो कहना हो तो अपने घर से ले आओ हमारी कई बात मत ले आना बोला हमारी कही हुई बात हमारे सामने नहीं लाना <laughs> तुम हमारा झूठा लेके हमको हराना चाहते हो <laughs> तो कहने का अभिप्राय यह है कि वर्णन जो है वो कक्षा कक्षा के होते हैं ना एक नन्हा सा बच्चा पूछे कि आकाश में क्या दिख रहा है